विशाल काय भूल यह घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब पिता ने समाचार पत्र में यह विज्ञापन देखा बच्चों के लिए पुरातिक खोज करने का अवसर कुछ पद अभी भी खाली हैं बहुत ही योग्य पुरातत्व विज्ञानी के साथ काम करने का अवसर प्राचीन युग के रहस्यों की खोज कर सकते हैं प्रोफेशनल नॉर्मन को फोन करें पांच पांच, पांच, पांच, पांच, पांच, पांच, पांच आखिर क्या पता रह अच्छा अवसर है पिता ने कहा छुट्टियों में करने के लिए तुम्हारे पास कोई काम होगा टेलीविजन देखने में क्या बुराई है मैंने पूछा पिता ने थ्योरी चढ़ाई तुम्हें बाहर स्वच्छ हवा में जाना चाहिए लेकिन मुझे पूरा तत्व तो जो कुछ भी है पसंद नहीं है वो उबाऊ होते हैं पिछली गर्मियों में जिस अजायब घर में मैं तुम्हें ले गया था वो तुम्हें अच्छा लगा था पिता ने कहा मैंने कोई उत्तर न दिया सच तो यह है कि मुझे अजायब घर अच्छा न लगा था वहाँ की उपहार बेचने वाली दुकान ही सिर्फ अच्छी थी वहाँ मैंने मोंटी खरीदा था मोंटी एक छोटा रोमिल विशाल हाथी था जो चौदह वर्ष पहले बना था वैसे वह सच में उतना पुराना नहीं था वह तो बस उस उपकरण का प्रतिरूप था जिसका उपयोग प्राचीन लोग करते थे वास्तविक उपकरण तो अजय घर में अलमारी में रखा था प्लास्टिक दया करें वाली दृष्टि से मैंने पिता को देखा लेकिन उस पर उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा अगले दिन दस बजे में पुरातत्व तो विज्ञानी के घर में थी मैं मोन्टी को अपने साथ ले गई थी आरम्भ आरंभ से ही प्रोफेसर नॉर्मन के साथ मेरी न बनी। उन्होंने वह जगह जो एक पुराना बिखरता पुरा तो आश्चर्य की बात है कि पुरानी वस्तुओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ तक की प्राचीन कचड़े से भी हमारे पहुंचने के तुरंत बाद प्रोफेसर नॉर्मन ने कहा सब बच्चे बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे थे प्राचीन कचड़े में कोहनियों तक अपने हाथ डालने को वह तत्पर लगते थे लेकिन मैं अपने को रोक न पाई मेरे मन की बात मेरे होटों तक आ ही गई ठीक मैंने कहा मैं उस कचड़े में हाथ नहीं डालूंगी प्रोफेसर नॉर्मन ने मुझे घूर कर देखा उसके बाद वो मुझे दंड देने लगी सबसे गंदा और सबसे उबाऊ काम वह मुझे ही देने लगे लंच के समय तक मैं पूरी तरह उगता गई थी मैं अकेले एक जगह बैठ गई और अपना सैंडविच खाने लगी सिर्फ मोन्टी मेरे संग था मैं उसे अपने साथ लाई थी ताकि मैं प्रोफेसर नॉर्मल से उसके बारे में कुछ प्रश्न प्रश्न पूछ सकूँ लेकिन जब प्रोफेसर नॉर्मन ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो कोई प्रश्न पूछने का मेरा मन न हुआ काम पर लौटने का समय हो गया है प्रोफेसर नॉर्मन ने कहा ठेला गाड़ी लेकर आओ हमें ढेर सारा कीचड़ हटाना है मैंने मोंटी को उसके डिब्बे से बाहर निकाला डिब्बे पर एक लेबल लगा था जिस पर लिखा था कि यह एक उपकरण है जिसका उपयोग प्राचीन काल के लोग शिकार करने के लिए करते थे शायद मोन्टी मेरे लिए कोई प्राचीन खजाना खोज निकाले ओ नहीं मैं कहने लगी लेकिन प्रोफेसर नॉर्मन ने फिर से मुझे घूर कर देखा और मैंने अपना विचार बदल दिया मैंने झट से मोंटी को अपनी जेब में रख लिया फिर मैं ठेला गाड़ी लेने चल दी तभी असली मुसीबत शुरू हुई मुझे किसी प्रकार का गहना मिला है एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा उसने कीचड़ में लिपटी कोई छोटी सी वस्तु उठा रखी थी मैं तुरंत मेरी जेब से निकल कर कीचड़ में गिर गया था तब भी यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी प्रोफेसर नॉर्मल तो जानते होंगे की मोन् सिर्फ एक प्रतिरूप था मुंटी तो वापस लेने के लिए मुंटी को वापस लेने के लिए मैं आगे गई पीछे रहो प्रोफेसर नॉर्मन गुर्रे यही शताब्दी कि सबसे महान खोज हो सकती है प्रोफेसर नॉर्मन ने मोंटी को एक चिमटे से पकड़कर उठाया वो मोंटी को आते के एक तरफ रखी उस मेज पर ले गए जिस पर खोजी भी वस्तुएं रखी जानी थी आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से वो मोंटी का निरीक्षण करने लगे थे मैं घबरा गई थी किसी भी पल प्रोफेसर नॉर्मन समझ जाएंगी कि उनके साथ छल हुआ था और क्रोधित हो जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ प्रोफेसर नॉर्मन झटपट अपने मोबाइल फोन पर बात करने लगे मैंने टेलीविजन वालों को बुलाया है उन्होंने कहा और वो शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएंगे मैंने तब उन्हें बताने का प्रयास किया मैंने सच में प्रयास किया प्रोफेसर नॉर्मल मैं जल्दी करो और काम पर लग जाओ प्रोफेसर नॉर्मल ने मुझसे कहा मेरे लिए ये एक सुनहरा अवसर है मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब व्यस्त और प्रसन्न चित्र दिखाई दे लेकिन मैं एक कहना तभी एक महिला और एक पुरुष वहाँ पहुँचे पुरुष ने टी कैमरा पकड़ रखा था प्रोफेसर नॉर्मल अपने हाथ मलने लगे आपका स्वागत है उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि आपके दर्शक इस कोच के विषय में अवश्य जानना चाहेंगे मैं और सहन न कर सकती थी इसके अतिरिक्त मैं किसी भी भांति अपना मूंटी वापस पाना चाहती थी वास्तव में मैंने ऊंची आवाज में कहा वह मेरा है प्रोफेसर नॉर्मन ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वह कामना कर रहे हूँ कि मैं चौदह हजार वर्ष दूर होती टीवी वाले मुस्कुराए लेकिन वह अपना कैमरा लगाते रहे मैं अपनी बात प्रमाणित कर सकती हूं मैंने उन्हें प्लास्टिक का डिब्बा दिखाया और उस पर लगे लेबल की ओर संकेत किया वैजली हिल अजायब घर की हड्डी से बनाए एक प्राचीन उपकरण का प्रतिरूप टीवी के लोग अचानक उत्सुक हो गए तो प्रोफेसर नॉर्मन क्या आप नहीं जानते थे कि यह नकली है टीवी की महिला ने पूछा मैं प्रोफेसर नॉर्मल घर की ओर खिसकने लगे न, बेशक मुझे पता था यह तो एक मजाक था वो बोले लेकिन उनका चेहरा लाल हो गया था निश्चय ही वो हंस नहीं रहे थे लेकिन जब आपने हमें फ़ोन किया तो आपने कहा कि आपने एक प्राचीन उपकरण खोज निकाला है कैमरामैन ने कहा मैं प्रोफेसर नॉर्मल बड़बड़ाने और बुद्ध बुदबुदाने लगे कोई भी गलती कर सकता है क्यों नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्या टी के लोग प्रसन्न दिखाई दिए सिर्फ मोडी के लिए उन्हें इतनी दूर आना पड़ा था प्रोफेसर नॉर्मल तो और भी कम प्रश्न लग रहे थे मुझे अपना उपकरण वापस चाहिए मैंने कहा प्रोफेसर ने मुझे कर देखा। उन्होंने समाप्ति हुई जब मैं वहां से आए, तो टीवी वाले अभी भी थे। मुझे लगा कि प्रोफेसर नॉर्मन से दोबारा बात करना चाहते थे जैसी वह चाहते थे समाचार रिपोर्ट वैसी बिल्कुल न थी पिता ने कहा कि टीवी देखकर शायद मुझे अधिक मजा आता लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं टीवी देखना नहीं चाहती थी उसके बजाय में शाम के समय मोन्टी और खेला लेकर बाहर आ गई और खुदाई करने लगी आखिर क्या पता